हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज का जमाना बहुत विचित्र है नहीं <laughs> कुछ दिन के पहले मैं दक्षिण भारत मंगलौर में था और देखा वहां पर बहुत यूपी वाले हैं वाराणसी वाले हैं और क्या कहते है वो सेल्समैन और रास्ते रास्ते जाके प्रयास करते हैं बाथन बेचना मिक्सी नॉनस्टिक स्टिक फ्राइंग फैन ऐसी चीज बेचना तो मैं ये सब व्यक्ति से पूछा कि क्या आप कितने दिन यहां रहेंगे मैं आपके मकान से इतने दूर रहते हूँ तो वह बोले कि कम से कम एक साल रहना है तो एक साल घर के बाहर और पत्नी और बच्चे के लिए इतने स काम करते हैं। लेकिन हफ्सा नहीं मिलते बच्चे और पत्नी देखना तो उनके लिए बहुत कष्ट होते है तो फिर मैं भी सोचा था कि मैं ऐसे भी हूं मैं भी ट्रेवलिंग सेल्स मैन <laughs> जागा जाके बहुत स्थान जाके लोगों को हरी नाम की महिमा हरी कथा कहते हैं और हम प्रयास कहते हैं लोगों को कन्विंस करना की आपको हरी नाम लेना है आपका फायदा होगा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और जैसे कि वो सब चीज जो बेच देते हैं वो सेल्स मैन तो उसका गारंटी है और हम भी गारंटी देते हैं कि अगर आप नाम लेंगे आप संपूर्ण संतुष्ट होंगे इसमें कोई नुकसान है पूरा फायदा होगा और इसमें पैसा का विनिमय की बात नहीं होती है हम नहीं बोलते कि सौ रुपया दो हजार रुपया दो करोड़ रुपया दो फिर हरी नाम नहीं है ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं तो हरी नाम ले लो तो कुछ नहीं देना है हरी नाम के लिए हरी नाम तो इतना से बड़ी अच्छी है आप बोलते कि वो हरी नाम लेने से हम पूरे संतुष्ट होंगे और कुछ भी नहीं देना है हरि नाम लेने के लिए कुछ देना है उसका मूल्य हरिनाम का मूल्य है वो मूल्य क्या है तो पैसा नहीं है मूल्य है श्रद्धा हरिनाम में श्रद्धा होनी चाहिए और अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई नहीं लेंगे जो तो जो व्यक्ति जिनमें श्रद्धा नहीं होती है हरिनाम में तो उत्साही नहीं होंगे हरिनाम लेने के लिए तो हमारा काम है हम जो सेल्समैन है हरी नाम बेचने वाले बेचने वाले नहीं है परिवेशन करने वाले तो हमारा प्रयास है लोगों को अस्त व्यस्त करना की ये हरिनाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरिहरी हरि राम हरि राम राम राम, राम हरिहर तो आपका जीवन में बहुत बड़ा लाभ दायक है तो क्या लाभ होते हैं हरि नाम लेने से क्या लाभ होते हैं तो ऐसा लाभ होते हैं कि हम अभी हम जो स्थिति जो अभी हम भौतिक स्थिति में हैं तो अभी वो लाभ कितना महान है हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हरि नाम जो हमको देते हैं वो लाभ आध्यात्मिक होते हैं वो लाभ अपार होते हैं, असीम सुखमय आनंदमय जीवन में प्रवेश करना है हरिनाम के द्वारा और अभी हम बहुत सीमित संकुचित अवस्था में है हम एक निंदक जैसे खुआ में गिर गया है और खुआ के का व्या क्या है तो पूरा वन है उद्यान है शहर है तो बहुत कुछ है लेकिन जो कुआ में गिर गए है तो उसका कुछ जंग खड़ी में क्या है कुआ का बिहार तो हम ऐसे हैं, हम इस छोटी सी अवस्था भौतिक अवस्था में हैं, और हम सोचते तो ये सब कुछ है सब कुछ जो हम देखते हैं तो वो ही सब कुछ और कुछ नहीं है लेकिन हम को पता नहीं है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की बहा की ऊपर है वैकुंठ जगत और उसके ऊपर भी गोलोक जगत है जिसमे जन्म नहीं होते हैं, मृत्यु नहीं होते है निराशा नहीं होते दुख नहीं होते है केवल परम सत्य सहित अर्थात परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आनंदमय मर्ति श्री कृष्ण के साथ सदैव चिरोका में विलास कर वास्तव में श्री कृष्ण लीला विलास करते हैं और हम ऐसी स्थिति में हो सकते हैं इनकी सेवा करना तो हम प्रयास करते लोगों को अस्वस्थ करना चाहिए तो हरि नाम लो हरि नाम लो हरी नाम लो लेकिन क्या है क्योंकि हम इस छोटी सी भौतिक अवस्था में हैं। तो इसलिए हम थना भी नहीं कर सकते तो वो कृष्ण भक्ति कितना महान है और क्या फायदा हमको देते हैं तो इसलिए हमारी श्रद्धा नहीं होती हम सोचते हैं ये ये सब ये साधु तो भगवास बोलते ऐसे सोचते हैं क्या बोलते हैं वो सब हम सोचते हैं कि वो हरी नाम हरी कीर्तन हरी कथा और हरी स्वयं यही सब काल्पनिक है क्योंकि हमारी कल्पना हमारी बुद्धि चेतना इतना संकुचित होते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान हरि के चलन कमल तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारा प्रयास यही है तो अश्रद्धालु लोगों को श्रद्धा संच, संचार करना कि हे भाई हे बहन देखो विचार कीजिए कि इस जीवन से तो सब कुछ नहीं है हम आते हैं जाते हैं चाहे भी हम पचास साल बचेंगे या सात साल या आसी साल या सौ साल तक अगर हम दीर्घ आयु सौ साल के अधिक रहेंगे तो पूरा जीवन अनंत काल में एक क्षम जैसे है तो ये जीवन तो सब कुछ नहीं है हमारा वास्तविक जीवन है भगवान कृष्ण के साथ और हम इस भौतिक स्थिति में इतने सा यंत्र मिलते हैं तो वो स्वाभाविक नहीं है हम सोचते हैं कि इस भौतिक भौतिक जीवन में दुख होते तो होते हैं हम क्या कर सकते तो क्या करने चाहिए यही हम प्रचार करते क्या करने चाहिए तो ऐसा कार्य करना चाहिए ऐसे जीवन व्यथित करने चाहिए, चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा हम इतना कष्ट मिलते हैं इस भौतिक स्थिति में तो इसलिए थोड़ा सा विवेचन करने चाहिए कि ऐसा होते हैं हर जीवन में शास्त्र और साधुगण से हमें पता मिलता है कि इस जीवन का पूरा संकर्ष करने के बाद फिर पुनर्जन्म लेना फिर संकर्ष का शुरू होते हैं। तो इससे मुक्ति नहीं होती होती है होती है लेकिन कैसे होते हैं वो हरी नाम के द्वार और नाम से केवल मुक्ति प्राप्ति नहीं होती, है उसके अधिक फरम कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है तो ऐसे हैं हम सेल्समैन हैं, हम साधारण सेल्समैन जैसे हार द्वार को आगाह देते हैं हे भाई हे बहनों ऐसे चीज है आप ले लो और बहुत से लोग सोचते क्या ये सब लोग हम को परेशान करते हैं, हम सोते रहते हैं और हमको डिस्टर्ब कहते हैं तो जड़ माफ कीजिए लेकिन अगर हम आपको डिस्टर्ब कहते हैं उसका कारण है कारण है कि हम जो आपको देना चाहते हैं उसका लेने से आपका परम होगा, परम उन होगा हम पूरा परम आध्यात्मिक वस्तु देते हैं वही कृष्ण नाम भगवदगीता यतारूप हम लोगों को देते हैं यही हरिनाम प्रचार करना महाभागवत शुद्ध कृष्ण भक्त का कर्तव्य है और इनके अधिकार है तो सच है कि विशेष कर मैं अनाधिकारी हूं लेकिन चैचन्या महाप्रभु का आज्ञा है जारे दे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु होया तारो उपेश चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबके पास जाके कृष्ण उपदेश बोलो अर्थात भगवत गीता उपदेश बोलो और तुम गुरु हो और गुरु होने से पूरा देश का उद्धार करो और अगर हम सोचे नहीं गुरु मैं कैसे गुरु हूंगा गुरु होना तो इतना हल्का बात नहीं है गुरु का मतलब महा भगवत कृष्ण भक्त लेकिन चैचन्य महाप्रभु का आदेश आदेश है अमार आज्ञा तो मेरा आज्ञा है हरिनाम प्रचार करो कृष्ण कथा प्रचार करो तो आज का जमाना बहुत विचित्र है तो ये भी विचित्र है कि खस हम जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया है जिसमें हरिनाम नहीं थे हरि कथा नहीं थी तो हम जो वैदिक भाषा में यावन मंडाल के कुल ने जन्म लिया है तो हम अभी चैतन्य महाप्रभु और इनके श्रेष्ठ भक्त शील प्रभुपाल का आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं हरि कीर्तन हरि कथा हरिनाम हरिवेशम करना तो यही विचित्र है ना यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया है चैतन्य महाप्रभु की दया की बिन्ना हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है इस प्रयास में लेकिन इनका आदेश और चैतन्य महाप्रभु और भी और भी बोले प्रीति बीते आचे जोत नागर आदि सर्वत्र प्रचार होना चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी की पृथ्वी में सभी गांव में सभी नगर में मेरा नाम प्रचारित और प्रसारित होगा तो कौन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के भक्त और इनके भक्त की कृपा पात्र जन इनके प्रयास से इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो ये कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो केवल सन्यासी साधु जन के लिए नहीं है चैतन्य महाप्रभु का आदेश सब के लिए है तो गृहस्थ भक्त का कर्तव्य भी है सेल्समैन होना चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हरिनाम हरि भैसम करना चैतन्य महाप्रभु इनके मुख्य दो दोपार्षद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोले सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा करो ह प्रकाश प्रत्येक घरे घरे करो ई भिक्षा भज्य कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बोले सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद तो ये मेरा आदेश है तो हर घर जाके लोगों से यही भिक्षा मंग लो यही भिक्षा है कि भाइयों हम साधु है हम आपके घर आया है और आपसे भिक्षा मांग रहे है तो यही भिक्षा है तो आप भज्य कृष्ण कृष्ण का भजन करो बोलो कृष्ण कृष्ण नाम बोलो और कृष्ण शिक्षा करो भगव गीता यथारूप पढ़ लो तो चेचान्य महापुरु का आदेश है कि सब कृष्ण का भजन करेंगे सब कृष्ण नाम लेंगे और सब कृष्ण शिक्षा से शिक्षित होंगे और पीछे चंद महाप्रभु का आदेश कि जो कृष्ण का भजन करते हैं कृष्ण का नाम लेते हैं कृष्ण शिक्षा से शिक्षित होते हैं तो इनके कर्तव्य है दूसरों के घर जाके दूसरों से यही भिक्षा मांगना भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा और ऐसे धीरे धीरे बहुत से लोग इस भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा अर्थात कृष्ण भक्ति मार्ग में आते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश आदर्श साब का खाता है सेल्स मैन होना लेकिन इसमें फैसा विनिमय नहीं होते इसमें चीटिंग नहीं होते हैं इसमें वास्तविक गारंटी होते है कि जो कृष्ण नाम लेते हैं ये दिव्य चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सेल्स मैन से तो उनके लिए ग्यारंटी है कि परम कल्याण प्राप्त होगा और जो प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रसार करना तो उनके लिए गारंटी है कि वे चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिलेंगे तो इस प्रचार कार्य में सबका भाग लाना का कर्तव्य है तो आप जो हमारे मान्य दर्शकगण है तो आप भी प्रयास कीजिए आप अपने जीवन में कृष्ण भक्ति कीजिए और वो कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा मिलके थोड़ा सा प्रवीण होने से आप भी प्रयास कीजिए दूसरे लोगों को बताना कि हे भाईओ हे बहनों आप भी कृष्ण भक्ति करो इसमें कोई नुकसान नहीं है कुछ कष्ट नहीं है कुछ पैसे देना नहीं है तो खाली श्री कृष्ण से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से परम भारम्बार प्राप्त होते हैं, तो यही परमानंद प्रेमानंद का रास्ता है और सब के लिए लभ्य है तो केवल थोड़ी सी श्रद्धा से हम हरिनाम ले सकते हैं, तो यह चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है एक बार कहूंगा और ऐसे ही जीवन में हजार हजार बार कहूंगा तो सबको कहने भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा और कस यही ही सुमधूर हरे कृष्ण महामंत्र कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे